सहते, समर्थ होता है यह कार्य जीवन एव जीते जी यह सो मे प्रसाह प्राग अर्थ पूर्व शरीर विमोक्षनाथ शरीर समाप्त होने के पहले भी जो काम क्रोध उद्भव वेग को सहे कर सकता है शरीर विमोक्षनाथ क्यों कहा आमरणाथ मरण सीमा करण जीव तो अवश्य भाव ही काम क्रोधोद्भोगेग मरण सीमा के अख्त मरने के पहले भी जो जीत ले जीवित हो अवश्य जब जीवित रहता है तो काम क्रोध से होने वाले वेग अवश्य अनंत निमित्तवान ही सा। निमित बहुत ही विभिन्न निमित्त से काम क्रोध होता है विषय प्राप्त होने पर विषय प्राप्त तो नहीं होने पर भी किसी कारण क्रोध होने के लिए बहुत कारण है यावन मरणम तावत न विश्रम भणी है ये अभिप्राय है भगवान प्राक शरीर विमुक्शनाथ करने का अभिप्राय है जब तक मरण है तब तक विश्वास नहीं करना है काम करो तो जीत दिया ऐसा नहीं है ठीक है यथोत्तम वेगम बहिर्थ रूप परिणाम प्राग एवं देहांतर उत्पन्न यह सोम क्षमता होती ये काम क्रोध ऐसी होने वाले वेग अधिक हो जाता है तो अनर्थ रूप से परिणत होता है प्राग एवं उत्पन्न होते ही काम करोदेग देह के अंदर ही जो सहय कर लेता है क्षमते उसकी स्तुति करते मरण सीमा करेतमह अनंत निमिति निमित बध्यपहता वृद्धा च काम नवतीश्या व्याधि से उपहर तो पीड़ित हो गये बुद्ध हो गये तो काम क्रोध उनको होगा नहीं ये बात नहीं जावत मरणम नावत न विश्रमण जब तक जीवित जीवन है तब तक समाप्त समाप्त नहीं होता है आदो काम क्रोधम वेगम व्याख्या तुम आधो काम मनोविकार विशेषत्व काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग क्या है उसकी व्याख्या करेंगे भगवान वा करने के लिए व्याख्यान करने के लिए आज पहले काम व्याच काम की व्याख्यान व्याख्या करते हैं क्या है काम मनोविकार विशेष मनोकाय के विशेष विकार है काम भाष्य में काम इंद्रिय गोचर प्राप्ते इस्ते विशेष माणे स्मरिया माने व अनुभूत सुख हेतु या गर्दी तृष्णा स काम की है व्याख्या इंद्रिय गोचर प्राप्ति इंद्रिय के विषय प्राप्त होने पर हो इष्ट वस्तु में इष्ट विषय इष्ट विषय इंद्रिय प्रत्यक्ष प्राप्त हो सूर्य माने स्मरण मानेगा कभी सुना विषय प्राप्त नहीं हो अथा स्मरण किया अनुभूत सुख है हेतु जिसख का तो पहला अनुभव हुआ था अभी सुना इंद्रिय विषय प्राप्त हुआ अनुभव किया अनुभव तो गर्दी गर्दी तृष्णा जो तृष्णा प्राप्त करने इच्छा है और काम है इच्छा है सब विषय कथम अस मनोविकार विषय सत्व मनोविकार काम है इंद्रिय के विषय प्राप्त होने पर विषय प्राप्त होने पर सुनने पर स्मरण करने पर मन में वृत्ति विकार होता है कामो गर्दी शब्द ये काम है गर्दी उही तृष्णा है पर्यावर जगह शब्द मनोविकार विषय से परिवसंती ये सब मनो का विकार ही वृत्ति के परिणाम ये काम हो गया आगे क्रोध क्रोध मनोविकार विशेष तदवत काम बत काम जैसे मनोविकार क्रोधी मन का विकार है क्रोधश्च आत्मन प्रतिकूल सु दुख हेतु सुदृश्य माने सुने सुमर माने सुध जिसे काम है इष्ट वस्तु में इष्ट वस्तु का इंद्र विषय प्राप्त हो प्रत्यक्ष ग्रहण करे सुने अथा श्रवण करे तो भी काम करना होती है क्रोध भी इसी प्रकार है प्रतिकूल विरोधी में दुख का जो हेतु साधन है वो उसको देखते ही क्रोध होता है सुनने पर भी क्रोध होता है और स्मरण करता है क्रोध होता है ये क्रोध बैठ बैठ स्मरण करता है क्रोध अंत होता है ऐसे की कोई ज्यादा क्रोध होता है तो बैठ बैठ कर कुछ न कुछ बोलने लगता है किसका स्मरण करता है और परिस्मरण कर कुछ ना कुछ बोलता है जैसे सामने ध्यान तर्पण कर श्रवण करने पर स्मरण करने से क्रोध होता है जो स क्रोध काम क्रोधो काम क्रोधो उद्भव ये उद्भव के कारण काम क्रोध से जो वेग होता है स काम क्रोधो उद्भव वेग काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग और वेग क्या है रोमांचन हृष्ट नेत्र आदि लिंगो अंत करण रूपः काम उद्भव वेग ये काम से होने वाले वेग काम अधिक होने से रोमांचन सर्ज में नेत्र आदि हस्त हो जाएगा मुख आदि ये चिन्ह उसका अंत का प्रक्षोभ है में के परिणाम वेग होता है और क्रोधोद्भव वेग से गात्र प्रकम्प क्रोध सर्कमें लगे गात्र प्रकम्प प्रसिनाने की जाए संत उठ को चबा करके रखेगा रक्त नित्र आंख लाल हो जाएगा ये लिंग और चिन्ह है क्रोधोद्भवेगा तम काम क्रोधोद्भवेगम काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले विजय को जो है उत्साह प्रसहते सोम प्रसहितुम जो सह कर सकता है सयुक्त वही तो योगी है सुखी चाहिए लोक में वही न सुखी उसको सह करने का चाहिए वो भी एक वो काम क्रोध अंतर्वृत्ति के बाहर आने के पहले उसको दबाना चाहिए ठीक है समय वो क्रोध स्पष्ट आत्मनो प्रतिकूलित दुख हेतु प्राप्त होने एवं काम क्रोधो व्याख्याय काम क्रोध की तो व्याख्या हो गई और वेग क्या है तयोर तो उत्कट अवस्था तो आत्मनो वेगस्य जब काम क्रोध उत्कट हो जाता है उसको वेग कहते काम वेग हो गया अति हो जाता है तो उसको अतिग शब्द करते क्रोध इस प्रकार है हो गया, तो, तो अपनी वस्तु को फेंक देता है तोड़ देता है को तोड़ देता है ऐसे क्रोध अधिक होना पर क्या करना कर्तव्य कर्तव्य कुछ नहीं रहता है ताभ्याम उत्पत्ति में ये काम क्रोध से उत्पत्ति होती वेग तो काम क्रोधोध द्वग वे काम वेग आवगम क्रोधो उद्वेश ज्ञान कैसे होगा काम का काम का वेग अधिक हो गया क्रोध का वेग अधिक होगा उसका उपाय कहते हैं रोमांचन हिस्ट नेत्र इत्यादि लिंग उसका है रोमांचन हो जाएगा हिस्ट नेत्र मुकादि लिंग ये चिन्ह है काम उद्वग वेग का उभयेद वे वेगम यो जीवन सोन म पुरुष ध्वर स्तौती और क्रोधोध वेग हो गया गात्र प्रकम्पन प्रसठ उष्ठपुट को दांत से चबाकर कर रक्तनेत्र क्रोध होने पर <coughs> ये होता है चिन्ह है और ये जो उभयेद वेगा काम से होने वाले जो <coughs> उत्कट है क्रोध से होने हो जाता है ये जीवन एवं सोडम सक्रोति वो शीघ्र शीघ्र से नहीं होता है तो अभ्यास करके धीरे धीरे काम करने से जीत सकता है जीते जी अंत किसी प्रकार उसको त्याग करना छोड़ना है ये करना चाहिए क्योंकि को उसमें त्याग नहीं करना चाहते है बोले ठीक है हम ऐसे करेंगे क्रोध तो होने पर तो त्याग करने की बात है नहीं ऐसा होने का हम ऐसे करेंगे हम करें। क्यों छोड़ेंगे ऐसे ऐसे करेंगे वो क्रोध बहुत तो ग्रहण ही नहीं होगा किन्तु कम से कम निश्चय हो कि क्रोध है अपने हानि कर रहे इसको त्याग करना चाहिए धीरे धीरे त्याग करने के लिए प्रयत्न करे क्रोध से कभी आगे कुछ बोल दिया किसको को कुछ दिया फिर पीछे समझे तो माफी मैं लेना चाहिए नहीं क्रोध है बुढ़ दिया मान लेना चाहिए हम क्रोध से कर दिया ठीक नहीं ऐसे जो चाहेगा त्याग करने के लिए फिर जानेगा चवय अपने क्रोध अपने जानता है क्रोध से बोला बाद में पश्चाताप करे क्रोध अपने को ही नष्ट करता है दूसरे की हानि जितने करता है क्रोध जिसमें होता है उसकी हानि ज्यादा करता है ऐसे एक स्थान में परिषद तो में कहीं आता है यदि अपकारणी क्रोधस्त कोपेत क्रोपे कोप न अपना अपकार तुम्हारे कोप होता है ना किसके ऊपर क्रोध होता है तुम्हारा अपारी में कोप होता है तो ये काम करो दो तो तुम्हारा सबसे बड़ा अपकारी इसके ऊपर क्यों कोप नहीं कर तो किसी के ऊपर कोप करना चाहिए काम करो दो तो अपने को जलाने नष्ट करने वाले ये तुम्हारे बड़ा अपकारी इसके ऊपर क्रोध करो इसको नष्ट करो तुम पुरुष धौर्य तेना ये पुरुष धौर्य पुरुष श्रेष्ठ जो काम क्रोध तो वेग भे, को जीत लेता है सहयोग कर है अर्थात अध्यक्ष उत्कट होने नहीं देता है समाप्त कर देता है पुरुष में धौर्य श्रेष्ठ कर, स्तुति करते काम क्रोधोद्भव वेगम यह उत्साह सोडुम स युक्त योगी सुखी यही योगी। बोलो ज्ञान अत्यम अतरंग आत्मत दर्शयन प्रकृत ब्रह्म विधम विश्रीनि ज्ञान ज्ञानस्य अत्यम अम्म अंतरंग साधने क्या साधने आत्मतः कहीं आत्मनि व आत्मर आत्म मात्र में नितर है उसको दिखाते है प्रकृत ब्रह्म विदम एवं विशेष ब्रह्म ज्ञानी कैसे उसका ही विश्लेषण देते कथम भूत ब्रह्म स्थितो ब्रह्म प्राप्त अंतरंग साधन के आत्म मात्र इसमें पाठ आठ टिका आत्मनिष्ठत्व पाठ वेद आत्म मात्र अंतरंग साधन कथम भूत ब्रह्म स्थितो में स्थित होकर ब्रह्म प्राप्त करता है सुखों तथात्योतिरवि स योगी ब्रह्म निर्वाणी ब्रह्म भूत छति अंत सुख सुखम यख जिसका सुख अंतर ही ज्ञानी का अंत सुख युख तथा अंतर आराम अंत आराम आरम आक्रीड़ा अंतरात्म स्वरूप में ही आराम है तथा अंतर्ज्योति अंतर्ज्योतिर शर्ज्योति प्रकाश अंतर ही स योगी ब्रह्मभूत ब्रह्मभूत है ब्रह्म निर्वाण अधिक ब्रह्मने निर्वाण मक्ष को प्राप्त कर लेता है टीका में यथा अंतरेव एवं सुखम अंत सुख का अर्थ अंतरेव एवं सुखम अंदर ही न बाह्य विषय अंत सुख का अर्थ बाह्य विषय से, से नहीं बाह्य विषय के बिना ही सुख है ज्ञानिका विषय तो के निरपेक्ष प्रसन्न है तथा अंतर ज्योति न स्वत्रादि भी सूत्र आदि के द्वारा प्रकाश ज्ञान होता है ये तो वैज्ञानिक होता है क्यों स्वत्रादि इंद्रिय के द्वारा नहीं अंदर ही तो तो ज्ञान प्रकाश है अर्थ विषयांतर विज्ञान रही तो त्यास अर्थात अन्य विषय के ज्ञान के बिना ही सुख है आराम तो है प्रकाश है प्रसन्न है तथा अंतर ज्योतिर अं... तथा तो अंतर्ज्योति व यथोक्त विशेषण समाधिमान जीवन मुक्ति अधिकार यथोक्त विशेषण समाधिमान यथोक्त विशेषण वाला जिते जी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है स योगी ब्रह्म भूत ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है आत्मनि अंत सुखम बाह्य विषय निरपेक्ष विवक्षित अंत सुख कह करके आत्मा में सुख है बाह्य विषय निरपेक्ष कहा अंतर आराम जो कहा है अंदर ही आराम क्रीड़ा है अर्थात स्त्री आदि विषय की अपेक्षा की बिना ही स्त्री आदि विषय अपेक्षा मंत्र न स्त्री आदि विषय अपेक्षा के बिना ही क्रीडा प्रवृत्त फलभागत स्त्री आदि से क्रीडा करके जो सुख प्राप्त करता है वो विषय निरपेक्ष करके उसे अधिक सुख प्राप्त करता है ज्ञान ये अभिमतम इंद्रिया जन प्रकाश शून्य आत्म ज्योतिष्ट इष्ट आत्मनिव ज्योति अंतर एवं ज्योति अंतर्कथ आत्मा में अर्थात इंदिराजन्य जो प्रकाश ज्ञान होता उससे रहित होकर के आत्मा में ही प्रकाश ज्ञान हो गए यथोक्त विशेषण संपन्न समाहत जीवन ब्रह्म भाव प्राप्त ब्रह्मभूत <coughs> तो हो जाता है यथोत्थ विशेषण से युक्त समाधि वाला जीवन एवं ब्रह्म भाव प्राप्त <coughs> ख अंतरात्म सुखम ये स्व अंतु बहुग्रह आराम ये आत्म आराम काम अंतसुख अंतराम अंतर ही आकीा निया विषयानी तथा आत्मा ज्योति यहांतर्ज्योति अंत सद से आत्मा ही है सुख आत्मा में ही क्रिया आत्मा ही प्रकाश स्व अंत्योतिर ठीक है ब्रह्मणी परिपुर्ण परिपुण्य परिपूर्ण नाम बाठ है परिपूर्णाम ब्रह्मणी परिपूर्ण नाम निर्वृति का विशेषण कहीं परिपुण्य ब्रह्म का विशेषण है किंतु परिपूर्ण नाम पाठी ब्राह्मणी परिपूर्ण नाम निर्माण मुख्य सर्वान उपलक्षित सर्व अनर्थ की निवृत्ति से उपलक्षित है निर्वाण परिपूर्ण मुख्य है ये स्थिति अनतिशय आनंद आविर्भाव लक्षण निरतिश आनंद अविद्यमान अतिशय स्म जिसे अतिशय है निरत्य से आनंद की आ, आ, का आनंद का आविर्भाव प्रकट हो जाना प्राप्ति नहीं वो तो अज्ञान के कारण आवृत्य अज्ञान नष्ट हो प्रकट हो गया निरत्य से आनंद की प्राप्ति है यही मुख्य है इसको प्राप्त करता है ये कहते हैं भगवान यह ईद ऐसा जो अंत सुख अंतराराम अंतर्ज्योति स वही योगी वही योगी उसको कहा जाएगा ज्यान वाप, ज्यान वाप ब्रह्म निर्वानम, निर्वानम, निर्वानम का मुख्य योगी ब्रह्म ज्ञान रूप ज्ञान उपयोग उसका है योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म निर्वाणम निर्वाण करते निर्वृत्ति मुख्य यह जीवन एवं जीते <ड़े> जी ब्रह्मभूत सन अधिक सती जीते जी ब्रह्मज्ञान जी जी हो गया तो ब्रह्मभूत हो गया ब्रह्म वेद ब्रह्म अधिक प्राप्त वो प्राप्त कर लेता है मुक्ति हेतु ज्ञानस्य साधनातरम आह मुक्ति का है तो ज्ञान है आम स्वी ब्रह्म है जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान उसका अन्य साधनों का किंच लभं ते ब्रह्म निर्वाण ऋष्य क्षीणकम छिन्न धाता क्षीन कलम छिन्न दिधा यहात्म सर्वूत हिते ऋषय ब्रह्म निर्वाण लग्र निर्वाण प्राप्त करते है कौन ऋषय जो क्षीण कलमसा क्षीण कलमस जिनका सा नष्ट हो गया पाप नष्ट हो गया छिन्ह दिधा दिधा द्विध संशय नष्ट हो गया यथात्मा नतः संयत आत्मा अंत को आत्मा का था इंद्रिय सर्वभूत हित रहता सबके सर्वेशान भूतान हित में रहते ही हिंसा नहीं करने वाले ऐसे निर्वाणम यज्ञादि यज्ञादि नित्य नित्य नित्य कर्म नित्य कर्म भीतर नित्य कर्म भीतर कर्म पापादि भीतर कलम से कलमसं, कलमसं पाप काम करते नष्ट ष्ट होने पर भी ज्ञान उत्पाद पुंसान छप से कर्म अधिक पाप होने पर ज्ञान के साधन में भी प्रभुता नहीं होगा ज्ञान कैसे होगा जो पाप नष्ट होते है अंत कोण शुद्ध होता है तो जिज्ञासा होती की आवृत्ति करता है तथा श्रवणादि आवृत्ति श्रवण आदि करता है श्रवण <cs gerekiyor> मन दिद्यासन साधन है ज्ञान का जो अंत शुद्ध होता है जिज्ञासा होती तो साधन अनुसार करना चाहता है श्रवण और यदि वैराग्य है प्राप्त करना चाहता है तो श्रवणादि क्या आवृत्ति करता रहता है और कुछ करना नहीं उसकी आवृत्ति कर साक्षात्कार करना है उससे से ही साक्षात्कार होता है सम्यक दर्शन जाए श्रवणादि आवृत्ति श्रवण मनन ये बार बार करने से सम्यक दर्शन होता है जब पापक्ष होता है तब साधन करता है साधन करेगा तो प्राप्त करेगा ज्ञान तब मुक्ति ही और ज्ञान और जाना पड़ो मुक्ति अप्रयत अव कोई प्रयत्न करने का नहीं होता है इसलिए उपायन ज्ञान प्राप्ति का अन्य उपाय दिखातेशय निदर्स कार्यकर्ण निर्मण दयालु निस्सकानाधा यहात्म सर्वपूत हितरता ये तीन साधन बताया चिन्ह से संशय नष्ट हो जाएगा संशय कैसे के, के द्वारा श्रवण संशय निराशन ये श्रवण मनन श्रवण कर्ण से शास्त्र प्रमाण संशय नष्ट होता है और मनन कर्ण से प्रमेय गता जीव भ्रमता संसार मिथ्या कैसे ये संशय रहता है ये निराश होता है मनन के द्वारा तो श्रवण मनन के द्वारा संशय निराश और कार्यकरण नियमन चा। ये का है यथात्मा नतः आत्मा ऐसा आत्मा का तो अंतकन होता है इंद्रिय भी होता है सर्द भी होता है तो कार्यकरण का नियमन शरीर इंद्रिय का नियमन करना ये चाहिए इंद्रिय चाकुल्य को दूर करना अंतकरण में संकल्प विकल्प त्याग करना शरीर को स्थिर करना यह नियमन करना ये भी एक साधन है और दयालुत्व अहिंसक सर्वभूत ही संपूर्ण भूत हित में रहता सबके प्रति दया दयालोभन से हिंसा नहीं करेगा अहिंसक ये भी एक साधन है तो सम्य ज्ञान प्राप्त हो सम्य ज्ञान कौन से साक्षात्कार ब्रह्म ज्ञान उसकी प्राप्ति के लिए कारण है अक्षर व्याख्यान स्पष्टता न्याख्या अक्षर शब्द की व्याख्या करते है और भाष्य की व्याख्या टीकाकार नहीं करते की वो व्याख्या सरल है स्पष्ट है भाष्य मुक्षा को करते दर्शन ऋष मंत्र के मंत्र मंत्रा ऋषि कहते ऋषि का ज्ञान गमन प्राप्ति तो ज्ञान ज्ञानी को ऋषि कोशिनादर्शी साक्षक तो कलम से पापादिदोष नष्ट हो जाने से नहीं प्राप्त होता है ज्ञान क्षेण पापादिदोषा क्षेण पापादिदोषा ये क्षीण कलमसा छिन्न दशय नष्ट हो गया छिन्ह संशय छिन्ना संशय ये छिन्हन संशय श्रवण मनन करने पर ही संशय नष्ट होता है यहात्म यत आत्मा यहाँ उसका अर्थ क्या सहित इंद्रिय संता इंद्रियानी इंद्रिय इंद्रिया कार्यक्रम संघात को नियमन किया सर्वभूत हित रता सर्वेशान हिते रता सर्वेशा भूतानित अनुकूल उनके अनुकूल में रहता है अथा तो प्रतिकूल किसी का नहीं करता है ये अहिंसा का एक अर्थ शरीर से मन से इंद्रियों के द्वारा किसी का भी हिंसा नहीं करता है ये ज्ञान प्राप्त के लिए योग्य होते हैं तो मुख्य प्राप्त करते हैं लोग अभी आया श्लोक सकृति है वह यह सोडूँ राष्ट्र विमोचनाथ काम क्रोध से होने वाले जो वेग काम क्रोध से होने वाले जो उत्कट अवस्था उसको सहय करने के लिए पहले कहा था अभी कहते का पूर्व काम क्रोध और वेग सो दर्शित काम क्रोध का जो वेग उत्कट अवस्था उसको सह कर लेना ये बताया संप्रति ताव एवं त्याज्योग काम क्रोध को पूरा त्याग करना है काम क्रोध के वेग को सहय करने के लिए पहले कहा था अभी कहते उसको मूल के शुरू से ही उसको त्याग करना है त्रिविधम नरकम नरक सिधम द्वारा काम क्रोध तथा लोग काम क्रोध तो लो नरक के द्वार है इसलिए कहते उसका वेग सह करने के लिए पहले कहा था पहले वेग उत्कट अवस्था को त्याग करे सुरु से त्याग करना बड़ा कठिन है अति उत्कट होकर तो के जब हो जाता है उसको पहले त्याग कर ले उत्कट हो गया सामान्य राह अभी कहते उसको सुरु ऐसी तो पूरा त्याग तो कर लेना है तब तो त्याग जो इत्याग काम क्रोध वियुक्ता यती अभितो ब्रह्मनिर्वाणम वर्तते तो ब्रह्म निर्वाण वर्त विद्रोधेत काम क्रोध विवताेत विदितात्म यतीवाण अभी तो वर्तते काम क्रोध विवताेत विदितात्म यती यति का विशेषण है जो काम क्रोध से रहित है यतः यतम् चेतो सह ते चितयमित संहितात्म विदि आत्मनात्म आत्मना काम क्रोधरहित होने पर चित्त को नियमन करने पर अंतक संहित होने पर आत्मज्ञान होता है तो आत्मज्ञान होने पर ब्रह्म निर्दम अभी तो वर्त जीते जीतेजी मरने के बाद भी जीवित और मृत दोनों ब्रह्म निर्माण मोक्षजी जीवन मूत सदे समाप्त होदे कव्य टीका नशित विशेषणवता मृतना मोक्षो न तो जीवता में चेत्यासा जो विशेषण कहा काम क्रोध रही चेत विदितात्म तो तो सर्वसमाप्तअ मुख्य होगा न तो जीवता जीवन में नहीं ऐसा सामिथने अभी तो ब्रह्म निर्माण वर्त अस्मदादी तरी प्रभुका प्रभाविधुराण मुख्य नवती हम बहुत काम आदि प्रभाव प्रभुत काम प्रभाव विधुराण कामादि तो प्रभाव नहीं, नहीं तो मुख्य क्यों नहीं होगा नहीं होता इतिहास के सम्यक दर्शन वैशिष्य अभाग दर्शन भी है चाहिए काम क्रोध रहित होने पर यथेत विदितात्म सम्य दर्शन वैशिष्यभावेष सम्यक दर्शन विशेष विशेष वैशिष्य विदिता उत्तर अर्थ श्लोकाक्षरण अन्वय आचस्ते इसी अर्थ में श्लोक के शब्द के अन्व कगवान वाष्य कर काम ना, पहले काम ना, काम क्रोध क्रोधाता यदि काम क्रोध काम क्रोध क्रो का करने वाले चेतसा वियुता कामक्रोधर यती सन्यासीना चेतसात येत ते यतम चित अंतरण संयता ऐसे यती अभी तो उभत तो उभत क्या जीवता मृतना चीवित रहते भी मरने के बाद ब्रह्म निर्वाण मुख्यत्म विदिता आत्मा यथ ये विदित ज्ञात तो आत्मा ये विदित आत्मा न ज्ञान जिनका हो गया तेम विदित आत्मा नाम अर्थात समय दर्शी मुख्य ब्रह्म निर्वाण तो जीते जी मानने के बाद ब्रह्म निर्वाण मुख्य है अर्थात ज्ञानी के लिए चाहिए मनोनाद के संशय क्या अभी काम करते है अंत काउसाई में करना चाहिए उसके बाद ज्ञान होता है ज्ञान होने पर प्रयास ही मुख्य होता है श्लोक बोलो वृत्तमूदर श्लोकत्रात्पर आह वृत्तम अतीत अनूद्य अनुवाद करके पूर्व जो कहा गया है उसका अनुवाद करके उत्तर श्लोक त्रय आगे आने वाले तीन श्लोकों का तात्पर्य तागवान भाष्यकार सम्यक दर्शन निष्ठा शब्द मुक्ति रुक्ता सम्यक दर्शन निष्ठान संयासी नाम सम्यक दर्शन निष्ठा सम्यक दर्शन ज्ञान हम सिंह ब्रह्म इसमें निष्ठा निचरा स्थिति ऐसे संयासी सद्य मुक्ति रुकता। जीते जी मुक्त ज्ञान होते ही मुक्त होते है। ये सद्य मुक्ति अद्य सर प्रार्थ क्षयते कवल प्राप्त करते हैं, तो जीवन मुक्ति सद्य मुक्ति कही कर्मयोग ईश्वरा भाव ईश्वरे ब्रह्मी आधारण सत्शुद्धि ज्ञान प्राप्तिकर्म संस क्रमें मोक्षा भगवान पदे पदे अब्रवीत वोक्ष्यति कर्मयोग यह भी कहा गया कर्म कर्मय योग कैसे ईश्वर सर्वभावे न ईश्वरे ब्रह्मी आधाय ईश्वरार्पित अर्पित सर्वभावे न सब कुछ ईश्वर अर्पण करके ईश्वरे ब्रह्मणी आध्या ब्रह्म में ईश्वर में ईश्वर आध्या कर्मणी कर्म को निक्षेप करके कर्म फल सब को त्याग करके परमात्मा को समर्पण करके क्रिया माना किया जाता है जो कर्मयोग कर्मयोग भी मोक्ष के लिए है किस प्रकार साक्षात नहीं सत्य शुद्धि ज्ञान प्राप्ति सर्व कर्म संस क्रमेण पहले सतव शुद्धि सत्य शुद्धि क्या है? सत्य गुण तमगुण तीनों तो में है। जब रजगुण तम गुण अधिक होते तो सत्य गुण कलुषित हो जाता है जब रजगुण तम गुण कम होगी सत्य गुण शुद्ध हो जाता है शुद्ध होता है सत्य मतलब रज तम गुणों के द्वारा कलुषित नहीं होता है तो उसको अंतकु अर्थ कर देते हैं सत्त गुण शुद्ध होता है रजगुण तमगुण के द्वारा कल नहीं हो तो शुद्ध अंत होता है तभी ज्ञान प्राप्ति होती है। उसके बाद सर्व कर्म संस फूत हो जाता है एक इसी क्रम से कर्मयुग भी मोक्ष मुक्षा के लिए ये भी कहा गया है भगवान पदे पदे भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्येक पदे में बार बार कहा है आगे भी कहेंगे ये भी ये हो गया अतीत का अनुवाद करके अभी आगे तीन का तात्पर्य पढ़ते हैं अथा इधानी ध्यान योगम ध्यान योग कहना है सम्यक दर्शन ऐसी अंतरंगम विस्तरे न बख्या सम्यक दर्शन ज्ञान के लिए अंतरंग साधन श्रवण मन से संचयता नष्ट हो जाता है किंतु देह आदि में अहम बुद्धि विपरीत भावना विपर्य रहता है उसकी निवृत्ति के बिना दृढ़ अपरुक्ष ज्ञान अथवा अपरक्ष ज्ञान सम्यक दर्शन नहीं होता है उसको करने के लिए निधि ध्यान ध्यान योग आवश्यक है सम्य दर्शन से अंतरंगम विस्तार न बख्या अध्याय में कहेंगे भगवान श्री कृष्ण यदि तस्य सूत्र स्थानीय श्लोकान उपदेश उसके सूत्र स्थानीय श्लोक संक्षेप से तीन श्लोक भी कह रहे हैं ध्यान योग का उसका विस्तार करेंगे इसे उपदेश किया भगवान ने टीका में ईश्वरार्पित सर्वभावेन इति भगवती परस्म ईश्वरे समर्पित सर्वेश दे मन सा न क्वचिदी वही त्यापारे ईश्वरार्पित सर्वभावेन सब कुछ ईश्वर में अर्पण कर दिया देहे मन में जो चेष्टा है देह में इंद्रिय में मन में जो भाव है व्यापार है सब कुछ ईश्वर में अर्पण कर दिया भगवती परमेश्वरे समर्पित समर्पित ते ईश्वरार्त सर्वेशा देमस भाव का चेष्टा विशेष बहुबली नहीं मन सा ईश्वरा सर्व ईश्वरमर्त ईश्वरार्त असो सर्वे सर्वे दे भाव देहेन्द्रियमन का भाव क्या है चेष्टा विशेष ईश्वर मपित ईश्वरमर्ता उसके द्वारा कैसे अर्पित है न क्वचित बहिष तेम व्यापार देह इंद्रिया मनो का व्यापार बाहर नहीं केवल परमात्मा विषय की देह भी इंद्रिया भी मन का जो व्यापार मन में जो चिंतन परमात्मा का इंद्रिया का जो व्यापार परमात्मा विषय में देह में भी परमात्मा ध्यान के लिए यह व्यापार यही केवल उनका देह इंद्रिया मनो का व्यापार बाह्य विषय में नहीं तब देता सर्वभाव भाव हो गया उसी ईश्वर अर्पित स्वभाव के द्वारा अर्थात देह इंद्रिय मरण का व्यापार केवल ईश्वर विषय होने पर उसी से ही ईश्वर अर्पित सर्वभावना ईश्वर ब्रह्म ने आधार किया तो ब्रह्म में कर्म कर्म कर्म फल का त्याग करके जो किया जाता है कर्म योग वह मुख्य के लिए भी हो जाता है कर्म से इति कर्मयोग तत्फलम अर्थ शान अर्थ काम योग कर्मयोग कहा गया उसका फल भी क्रम से मुख्य फल बताते अंत कम शुद्धि ज्ञान प्राप्ति सर्व कर्म संस क्रम से ये कथन के बाद अथ इधन योग बाहर कृतो बहिष्करण सूत्रादी परशान कृत्वा स्पर्शा कृवा बयान चक्षुवा भ्रुवो प्राण पान सामनौ नाशाभ्यरचारिण्यि चक्षुष भ्रुवो अंतरेपाननौ नशाभ्य ये में सामत आगे के कसा संबंध बाह्या विषय है बाह्य विषय उनको वही कृत्व बाहर में रख करके बाह्य विषय को बाहर में रख करके अर्थात अंदर ग्रहण नहीं करके चक्षुष भ्रुवो चक्षु के के दोनों भ्रु के अंदर में रख करके अर्थात बाह्य विषय ग्रहण नहीं करके करेगी प्राण पानो नाशाभ्य समिका के अभ्यंतर चलने वाले प्राण अपान बाह को समान करके तिर करके करके आगे ध्यान क्या बताएंगे भाष्य में स्पर्श का अर्थ शब्दाधीन स्पर्शंत स्पर्शा विषय शब्द इंद्रिय का विषय कृत्या बही बाह्यान बाहर विषय उनको बाहर रखना बाहर विषय को बाहर में रखने का क्या अर्थ है टीका में कहा स्व बाह्य नाम कुतो नाम वो तो बाह्य विषय तो बाहर ही उनको बाहर क्या करना है बाहर करने का अर्थ है सूत्रादि द्वारा अंतर बुद्ध प्रवेशिता शब्दाद विषय सूत्रादि के द्वारा बुद्धि में प्रविष्ट होते है तो ये विषय होता है तान अचिंत है तो जब सूत्र आदि के द्वारा विषय ग्रहण करते है तो विषय अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। और यदि विषय चिंता नहीं करते तो बाह्य ही रहते है तान अचिंत तो बाह्य बहिर्ता बनती करना ये उसका विषय का चिंतन नहीं करे चिंतन करने पर बुद्धि का विषय हो तो बुद्धि में प्रविष्ट हो चिंता नहीं कर तो वो बाहर ही रहते ठीक है? मैं तेसा वही करण वही वहीकरण कैसा है तहन तो, अचिंत चिंतन नहीं करे तो वही वहीकरण तान एवं वही कृत्वा ऐसे विषय को बाहर रख करके ग्रहण नहीं करके चक्षुष अंतरे भ्रुगु वहाँ के भी कृत्या का सम्बन्ध करना भ्रूगो अंतरे चक्षु भ्रू के अंतरे में अनुसा जो पहले का उसके साथ ही संबंध करना तथा प्राणापान नाशाभ्यंतर चालु समा ना नास के नाचिका के, के अंदर चलने वाले प्राणापान इसको भी सम्मान करके करके आगे श्लोक के साथ संबंध है बोलो यतेन्द्रिय मनो बुद्धिर्यतेमो बुद्धि मुनेमोक्ष पराय मुयण विगतेछा भय क्रोधो यदा मुक्त सदा यतेन्द्रिमन बुद्धिंद्रिया च मन बुथिश इंद्रनुबुद्धय यहा इंद्रिय इंदिरा इंद्रिय यदिमनोबुद्धि संयत मुश मुनि मनन करने वाले मुख्य मुख्यपरायण मुख्य परम अयन आश्रय से मुख्यपरायण मोक्ष आश्रय अवशन इच्छा भय क्रोध इच्छा च चयच क्रोधस् इच्छा भय क्रोध विगता इच्छा भय क्रोध इच्छा भय क्रोध इच्छा का भी त्याग करना भय भी नहीं क्रोध का करना जी विज्ञता हो गया यह सदा मुक्त है वो सदा मुक्त ही इंद्रिया मनोबुद्धि को नियमन कर लिया मुख्य ही पारायण मुख्य ही चाहता है और नहीं चाहता है वही परम गति इच्छा भय क्रोध जब मुख्य होगा तब इच्छा है त्याग ही होगा और भय कुछ नहीं भय क्या है शरीर जब तो प्रार्ध रहे तब तो तक तो ही सरल रहेगा जो कुछ सुख दुख होने वाला है प्रार्थ है पहले से निश्चित है अधिक नहीं होगा कम नहीं होगा मृत्यु भी निश्चित है जिस समय होने वाला उस समय होने वाला है आगे पीछे होने वाला नहीं है और जो परमात्मा अपने स्वरूप में चिंतन स्वरूप में स्थित हो जाता है तो वो तो अभयपद है उसमें भय है ही नहीं भय तो देहादी में हम बुद्धि करने पर ही भय है देहादी में हम बुद्धि ने अपने स्वरूप का चिंतन किया तो कोई भय ही नहीं और क्रोध क्या है अपने से भिन्न देखे अपकार करता है तो देश हो क्रोध हो ये सब होता है तो अपने स्वरूप यदि चिंतन करते तो उससे भिन्न कुछ है ही नहीं जैसे अपना असर ऐसे अलग असर सब कुछ अपने स्वरूप में कल्पित है, अपने स्वरूप सब कुछ कल्पित है कल्पित वस्तु में, वस्त में क्रोध करना क्या है क्रोध किसके ऊपर करना जिसके ऊपर क्रोध करना आ, वो भी आपके स्वरूप में कल्पित है जैसे आपका शर्य इंद्र आपके अपने सर्वइंद्र जैसे कल्पित है दूसरे जो देखते हैं वो भी कल्पित हैं सब अध्यस्त हैं अपने स्वरूप स्वरूप से हटे तो ये सब होता है काम क्रोध मोह स्वरूप में स्थित हो गया कुछ नहीं ऐसे जिसकी स्थिति हो जाती तो सदा सव मुक्त सदा ही मुक्त है जीवित अवस्था में ही मुक्त है आगे तो मुक्त है सदा ही मुक्त है ओम